लंच के बाद भी विक्रांत लगातार अनीता पर नजर गड़ाए बैठा हुआ था कल दोपहर के एक दो और फिर तीन बज गए पता ही नहीं चला सुबह से लेकर अब तक वो लगातार अनीता और उसके पति की एक एक हरकत को देख रहा था लेकिन अभी तक कुछ उसे ऐसा नहीं मिला था जिसे देखकर अनीता पर कुछ शक हो लेकिन फिर भी विक्रांत को अपनी अदृश्य शक्ति पर पूरा भरोसा था उस शक्ति ने आज पहाड़ और पानी का जिक्र किया था इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं से विक्रांत का सामना लड़की से जरूर होगा अब वो चाहे अनीता से हो या फिर हो सकता है कि जिया आज फिर से विक्रांत को लंच पे ले जाए विक्रांत के मन में तो यही ख्वाब पल रहा था कि जिया उसे लंच पर ले जाए शाम के चार बज चुके थे और ठीक चार बजे विक्रांत के पास राघव का फोन आया राघव का फोन उठाते ही उसने लगभग चीखते हुए कहा भाई भाई भाई खुशखबरी या खुशखबरी कैसी खुशखबरी मतलब अरे उस लड़के के बारे में पता चल गया अरे जो भाभी का बॉयफ्रेंड है आर्यन शर्मा राघव को पता था कि आर्यन शर्मा जिया का बॉयफ्रेंड है और जिया को विक्रांत बहुत पसंद करता है हाँ बताओ क्या पता चला विक्रांत के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी उसे लगा कि शायद आज फिर उसकी जिया से मुलाकात हो सकती है हो सकता है कि जिया के बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे कि विक्रांत को उसके करीब जाने का मौका मिल सके आर्यन शर्मा इस वक्त मुंबई में ही है और वो अभी पनवेल इलाके में एक होलसेल की दुकान पर खड़ा है राघव ने ये बताते हुए विक्रांत को उसके करंट लोकेशन का एड्रेस सेंड कर दिया था विक्रांत को थोड़ा अजीब लगा वो सोच में पड़ गया आर्यन का तो फैशन से रिलेटेड कुछ बिजनेस था अरे वो कपड़े वगैरह बनाता है ना? वो तो होलसेल सेल मार्केट में कपड़ों का सौदा करने के लिए गया होगा अब इसमें गलत क्या है अरे विक्रांत सर आप भी कमाल करते हैं आर्यन नॉर्मल कपड़े नहीं बनाता और बेचता है वो डिज़ाइनर कपड़े बनाता है और उसका माल इंटरनेशनल मार्केट में जाता है उसका होलसेल मार्केट से क्या कनेक्शन पक्का कुछ ना कुछ झोल है मुझे तो लग रहा है कि वो डुप्लीकेट कपड़े बनाकर बेचता है और तभी वो होलसेल मार्केट में पहुंचा हुआ है वो भी दिल्ली से मुंबई आकर मैंने आपके पास उसकी एग्जैक्ट लोकेशन सेंड की हुई है आप जल्दी से वहां पहुंचिए अगर मेरा शक सही निकलता है तो तुरंत मुझे फ़ोन कीजिए मैं कस्टम डिपार्टमेंट की टीम वहाँ भेज दूँगा राघव ने विक्रांत को सुझाया अब जाकर विक्रांत को राघव की बात समझ आई उसने राघव के तेज दिमाग की तारीफ की और फिर विक्रांत तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट करके राघव के बताए हुए एड्रेस पर जाने के लिए निकल पड़ा अब विक्रांत को कन्फर्म हो गया था कि अदृश्य शक्ति ने आज जो मैसेज दिया था वो जिया से ही रिलेटेड था विक्रांत तेजी से गाड़ी चलाता हुआ होलसेल मार्केट की तरफ बढ़ा जा रहा था मार्केट पहुंचते ही उसने अपनी गाड़ी गली के बाहर पार्क कर दी इसके बाद पैदल चलता हुआ मार्केट के भीतर दाखिल होने लगा ये होल मार्केट काफी पुराना था और यहाँ काफी दूर दूर से लोग होल का माल खरीदने और बेचने के लिए आते थे मार्केट के भीतर हजारों होल कपड़े की दुकानें थी मार्केट में भीड़ भी काफी थी और लगभग हर दुकान के आगे एक एक ट्रक लोडिंग और अनलोडिंग के लिए खड़ा था विक्रांत तेजी से मार्केट के भीतर कदम बढ़ाता हुआ दाखिल हुआ जा रहा था उसे डर था कहीं उसके पहुंचने से पहले ही आर्यन यहां से अपना काम खत्म करके निकलना जाए विक्रांत आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक से उसे सामने से एक आदमी खुद की तरफ आता हुआ दिखा उसने सूट पहना हुआ था और हाथ में एक ब्रीफकेस भी लिया हुआ था वो काफी तेजी से दौड़ता हुआ विक्रांत की तरफ भागा आ रहा था तभी विक्रांत के कान में एक आवाज सुनाई पड़ी रुक जाओ रुक जाओ पुलिस ये किसी लड़की की आवाज थी ओह ये क्या ये तो नैना है नैना ग्रेवाल नैना को देखते ही विक्रांत का दिमाग घूम गया फिर उसे भागते हुए आदमी को देखकर विक्रांत को पता लग गया कि वो कोई क्रिमिनल है और नैना उसका पीछा कर रही है नैना ने भी विक्रांत को देख लिया उसने हाथों से विक्रांत को इशारा करते हुए कहा रोको उसे रोको नैना उस आदमी के पीछे भागती हुई चली आ रही थी फिर जैसे ही वो आदमी विक्रांत के करीब पहुंचा विक्रांत ने बड़ी चालाकी से अपना दाया पैर निकालकर उसके टांगों के बीच में दे डाला पैर से भिड़ते वो आदमी हवा में छलांग लगाते हुए जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा उसके हाथ में जो ब्रीफकेस था वो जमीन पर गिरकर खुल गया उसमें रखे हुए कुछ कागज बिल और ज्वेलरी के साथ ही पैसे भी गली में बिखर पड़े वो आदमी जमीन पर गिरा करहा कर रहा था और वहां से उठकर दोबारा से भागने की कोशिश में लगा हुआ था लेकिन तब तक नैना वहां पहुंच चुकी थी उसने विक्रांत को इग्नोर करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर साइड में धकेल दिया और फिर वो जमीन पर गिरे उस शख्स पर टूट पड़ी उसके पीठ पर एक जोरदार लात मारी और फिर उसके बालों को पकड़कर सिर ऊपर की तरफ खींचकर उसके मुंह पर एक जोरदार पंच कर दिया जिससे उसके मुंह से खून की धार निकलनी शुरू हो गई विक्रांत को नैना का व्यवहार बहुत खराब लगा उसने नैना के करीब जाकर जानबूझकर कर उसके कंधे पर अपने कंधे से धक्का मारते हुए कहा मैंने इसे पकड़ने में तुम्हारी मदद की और तुम मुझे थैंक यू बोलने के बजाय इस तरह से ट्रीट कर रही हो विक्रांत के धक्के से नैना लड़खड़ाते हुए थोड़ी दूर जा गई। उसी बीच उस क्रिमिनल को भागने का मौका भी मिल गया वो उठकर भागने के लिए खड़ा हुआ ही था कि नैना ने भागते हुए विक्रांत की छाती पर अपनी कोहनी से जोरदार वार करते हुए कहा ओए भागना मत बता रही हूं मैं नैना के वार से विक्रांत लड़खड़ा गया लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए उस क्रिमिनल की कमर पर एक जोरदार लात मारा उसे भागने से रोक लिया विक्रांत की लात पड़ते ही वो फिर से धरती माँ की शरण में अपना सिर रखकर लेट गया अदृश्य शक्ति द्वारा बताई गई बात क्या विक्रांत को सही समझ में आ गई ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को